सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा प्यार हो जाएगा सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए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 लरला ललला नहीं जिसपे काबू यह कैसा दो मेरे लिए तो सच भी भरम है सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। हमने एक बात बात सुनने वाले सभी दोस्तों को नमश्कार। नमश्कार। तो आज की बात थोड़ी सी सीरियस है, इसलिए उस बात को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये कह दें, देखिए साहब हमारा अंधविश्वास तो काम आ गया <laughs> है नहीं भारत तो जीत गया और आप जानते हैं ना साहब वर्ल्ड कप जीतना अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है चमत्कार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड कप जीत जीत की जीद का चस्का हम को 1983 में लग गया। उसके पहले वर्ल्ड कप होते होंगे क्रिकेट के मगर हम लोग चूंकि कहीं नहीं होते थे इसलिए हमें उसकी कोई परवाह भी शायद ना होती हो अच्छा, या नहीं हिंदुस्तान कभी नहीं जीता था और हम लोग अब, कभी ऐसे जैसे आजकल वो युगांडा पुगांडा खेलते हैं ना उस टाइप से हम लोग खेला करते थे तो खैर चलिए साहब तो जीत गए अंधविश्वास पूरा हुआ हमारा और जब गया अब यही करेंगे नहीं जाएंगे साहब मैच देखने न टीवी पर देखेंगे और न मैदान में तो चलिए हिंदुस्तान की जीत के लिए हमारी थोड़ी सी क़ुरबानी काम तो आएगी ही <laughs> बहुत काम आई भाई इस बार तो बहुत काम आई ठीक है चलिए साहब एक बात तो ये रही दूसरी बात ये कि पिछली बार का हमारा गीत था होता है जब अया तेरे जल की बात होती है तो साहब जिन लोगों ने इसको सही पहचाना वो तो समझ गए होंगे क्योंकि अब मैं सबके नाम तो नहीं ले रहा हूं मगर कुछ लोगों ने थोड़ी सी गलती भी कर दी है तो कोई बात नहीं साहब गलत या सही कम से कम हिम्मत तो की अंदाज़ा तो लगाया तो चलिए साहब अब इसी के साथ इस हफ्ते का गीत भी ये आपके सामने आ गया चलिए तो अब इस हफ्ते का गीत भी बार आप रिकॉर्ड कहाँ से कर रहे हैं अरे रिकॉर्ड तो वही से कर रहे हैं मगर रिकॉर्ड देर से कर रहे हैं इतनी देर से कर रहे हैं की बस पूछिए मत हाँ तो साहब सच बात यह है रिकॉर्ड इतनी देर से करने के भी बहुत से से कारण हैं हैं हैं और हम उसके लिए पहले ही सॉरी सॉरी कह कह देते देते नहीं कोई बात बात ठीक है, है अच्छे साहब अब आप सोच रहे होंगे हमने कितने हलके से कही। मगर आप सभी ने देखा होगा पीछे एक दो दिन पहले आ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से एक तेईस साल के लड़के को इच्छा मृत्यु का, का आदेश प्राप्त हो गया और वो अपना जीवन छोड़ने के लिए जिसमें कि वो वो अपने शरीर के आठ अंग जरूरत मंदों को दे रहा है वो जा रहा है एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में उसको इच्छा मृत्यु के लिए जा रहा है बोलते हैं। हाँ यूथेनेशिया बोलते हैं ये एक युवा है और तेईस साल की उम्र है इंजीनियरिंग में पढ़ने वाला छात्र है साल के इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था बालकनी से गिर गया, वो ब्रेन डेड जिसे कहते हैं उस टाइप से देट हो गया शायद गया। तो उसके माता पिता ने ही शायद ये आदेश मांगा कि साहब इसको इस जीवन से मुक्ति दी जाए तो अभी अखबार में बात क्या थी मैं क्यों इस मुद्दे को उठा रहा हूं हाँ। ये कहा गया कि वो क्षमा हाँ। याचना कर रहा है कि यदि उससे कोई गलती हुई हो उसके लिए वो दुनिया से क्षमा याचना कर रहा है और दुनिया को क्षमा भी कर रहा है साथ में ये तो बहुत बड़ी बात है। तो साहब बस चूंकि ये माफी और क्षमा की बात आई सामने तो हमने सोचा कि चलिए इस हफ्ते हम भी आपसे कुछ क्षमा और माफी की बातें करते रहें देखिए मेरे को ये लगता है की क्षमा मांगना तो मतलब सॉरी कह देना बहुत मामूली बात होती है मगर दिल से सॉरी कह पाना इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है हमने देखा है बहुत बहुत बार बच्चे हो या बड़े हो मालूम है कि हमने गलत किया है मगर सॉरी बोलते उनसे पता नहीं वो ईगो आड़े आती है या क्या बात आती है मैं तो ये समझता हूँ की ईगो से ज्यादा हाँ। सॉरी कहने के लिए एक हिम्मत एक करेज की जरूरत होती हाँ, है और मैंने अपने जीवन में देखा है कि कुछ ही लोगों को देखा जिनके अंदर मैंने उतनी हिम्मत पाई और कभी कभी तो वो हिम्मत मतलब लोगों में जन्मजात थी और कभी उनके अंदर वो हिम्मत आपको पता नहीं चलती कि इस व्यक्ति में इतनी हिम्मत होगी मगर वो हिम्मत दिखा देते हैं ये मान लेना कि मुझसे गलती हुई है इसमें मेरे को लगता है सबसे पहली हिम्मत जो चाहिए वो है इमोशनली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है यानी कि आप अगर जो आप अगर जो खुद इमोशनली स्ट्रांग होंगे तभी आप ये कह पाते हैं कि साहब मुझसे गलती हो गई क्यों क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं गलती होगी एक भावनाओं का ज्वार आपके अंदर उमड़ पड़ता है हाँ। और आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना होता है कि सामने वाला ये पाते ही कि आपने गलती की और उसको स्वीकार किया है शायद आप पर चढ़ दौड़ेगा बैठेगा बिल्कुल चढ़ बैठेगा कि तुमने गलती की कैसे की क्यों की जो तुमको मालूम था तुम गलत करो तुमने किया क्यों मतलब हाँ मतलब तो सवाल यह है कि जब हमने किया उस वक्त तो शायद हमको नहीं मालूम था हाँ। मगर आज हम ये स्वीकार करने को तैयार बैठे हैं कि भाई हमसे तो गलती हो, हो गई, गई। हाँ। ठीक है अच्छा दूसरी बात क्या होती है कि इसके लिए हिम्मत क्यों चाहिए होती क्योंकि आप बहुत ही मतलब ऐसे हो जाते हैं हाँ। आप सडनली कमजोर हो जाते हैं दूसरों की दृष्टि में Actually, हाँ। होते हैं आप आप है, तभी आपने sorry कहा मगर मगर वही बात है है ना sorry कहने का मतलब मेरे अंदर strength तो है, मगर मैं मैं हो जाता हूं हूं क्योंकि मैं अपने को के लिए हाँ। प्रस्तुत कर देता क्ट्रॉन्द्रेंगर हाँ। हाँ। अच्छा भैया आओ हाँ। लो ठीक हाँ। ठीक है थीक है ये बात हाँ। जब आप बोलते हैं सॉरी इसका मतलब आपने कोई गलती की और जब आपने गलती की तो आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए तो साहब वो आपके अंदर वल्नरेबिलिटी आ जाती है अच्छा एक और बात भी है के साथ में अगर हम देखें तो सॉरी कहने का मतलब यह होता है कि अब उसके जो परिणाम होंगे ना मैं उनको भी भुगतने को तैयार हाँ बिल्कुल तैयार हूँ तभी मैंने सॉरी बोला आप मुझे डांटे मारे कुछ सजा दें मैंने स्वीकार किया कि मैंने गलती की तो आप भाई सजा दे सकते हैं हाँ, और हम उस, हम उस इतने मजबूत हैं हैं हाँ। कि हम उस सजा को भुगत ले भुगतने के लिए तैयार तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो सॉरी है ना इसमें ये तो हो हो हो गई गई गए हिम्मत हो गई, सब कुछ हो गया मगर इसके लिए मुझे लगता है एक और चीज की जरूरत है क्या? मैं सॉरी क्यों बोलता हूँ जब मैं अपने आप को उस दूसरे सामने वाले की जगह पर रखकर देखता हूँ यानी कि अगर मेरे अंदर एम्पैथी होती है मैं तभी सॉरी बोलता हूं से आपका क्या मतलब है मतलबी से मतलब यह है कि सम अनुभूति समानुभूति यानी मैं खुद को सामने वाले की जगह पर रखकर सोचता हूँ कि अगर मुझसे अगर सामने वाले ने गलती की है और अगर वो कह देता है कि मुझसे गलती हो गई तो चलिए उसको छोड़ देना आपको याद है आपका एक स्टूडेंट कोई एक स्टूडेंट था जिसने आपसे कुछ कहा था और फिर बाद में सॉरी बोली थी क्या कहा था उस बच्चे ने आ, नंबर अपने कुछ ज्यादा बताए थे और हा, हा, हा, हा। और मुझे याद है एक बच्चे ने झूठ बोला था और उसके बाद बहुत बाद। उसने कहा कि हाँ साहब मुझसे गलती हो गई मुझे वास्तव में डर लगा हाँ मैंने हा, उससे पूछा की तुमने क्यों ऐसा किया अब देखिए उसने कहा कि साहब मुझे डर लगा कि आपको अच्छा नहीं लगेगा अच्छा देखिए उसको यह डर नहीं था कि कि मैं उसको उसको डांटूंगा या कुछ करूंगा उसको डर ये था कि मेरा दिल टूट जाएगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए उसने सॉरी कह दिया साहब भी अपने आप में एक बहुत बड़े हिम्मत की बात थी जो कि मैं यह समझता हूं डांटा नहीं था नहीं नहीं मैंने समझाया, exactly. भी कि नहीं नहीं तुमने बहुत अच्छा किया मुझे दुख हुआ तुमने झूठ बोले लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने सच बता दिया और आगे कभी मत बताना तुम बहुत हिम्मत वाले हो यही एग्जैक्टली exactly आपने यही कहा था तुम बहुत हिम्मत वाले हो जो तुमने अपनी गलती को मान लिया और हमसे सॉरी बोल रहे हो बेटा आगे से कभी ऐसा मत करना तुम बत, पूछ लेना चाहे जीरो नंबर आए तुम बताना सच और पूछ लेना मैं तुम्हें बार बार पढ़ाने को तैयार हूँ सेम टॉपिक हमें याद है अच्छा साहब एक बात और भी है सॉरी कहने का एक हमें बिल्कुल नहीं लगता कि हमने हार मानी हमें तो लगता है की हाँ हमने गलती की हमने जैसे ही उसको समझा हमने आपसे माफी मांग ली और हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे अब साहब यहाँ पर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा की मैं आपकी वास्तव में मतलब मैं गलतियां तो हो जाती है चाहते नहीं है करना मगर हो जाती है और जैसे ही समझ में आते है कि हो गड़ हो गई तुरंत तुरंत हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं कि भाई और बहनों हमसे तो हो गई गलती हमें तो करो तुम माफ और दिल करो साफ तो ये बात है और हमें हमेशा ये लगता है कि माफी मांग लेना उस बात को मन में दबाए दबा के रखने से और डिसाइड करने के चक्कर से बचने से ज्यादा अच्छी बात तो माफी मांग ली और वो कर लिया और हिम्मत दिखा ली अरे भाई कहते हैं ना गब्बर सिंह ने कहा है जो डर गया समझो वो मर गया माफी मांगने में भला क्या शर्म और क्या बह नहीं तो मगर ये गब्बर सिंह का इससे कुछ लेना देना नहीं है भैया गब्बर सिंह ने तो माफी नहीं मांगी वरना कुछ और होता वो तो बिल्कुल बदला लेने के लिए हम तन मन धन से जुटा पड़ा था। नहीं मगर साहब हम एक बात बताए हाँ। कभी कभी क्या होता है कि माफी जो है ना वो गले से मांगी जाती है हाँ, यानी बिल्कुल सुपरफिशियल माफी हाँ, होती है दिखावा दिखावा तो वो माफी जो है वो सच पूछिए तो वो माफी नहीं है मगर वो माफी का दिखावा है अच्छा और कभी कभी क्या होता है कि माफी मांगी जाती है इस बात के लिए कि भैया माफी मांग लो छुटकारा खत्म करो यार वो बोलते यारोलते मट्टी डालो मट्टी डालो तो कभी कभी मट्टी डालो हो जाता है और कभी क्या होता है कि माफी मांगना जो है वो वो बहादुरी नहीं मानी जाती वो किसी किसी जगह पर पोलाइटनेस है नहीं तो नहीं मैं नहीं कह रहा हूं कि बुरी बात है है है मगर वहां पर माफी माफी शब्द जो है, वो वो जैसा नहीं रह जाता ओहो। वो सिर्फ पोलाइटनेस हो जाती है। अच्छा और एकाद जगह पर माफी जो है ना वो भाई साहब वो मांगते हैं डर के मारे <laughs> यानी बॉस से जब सॉरी बोलते हैं तो वो सचमुच में सॉरी नहीं होता है <laughs> वो लगता है कि भैया ये तो डर गए मतलब अगर बॉस से सॉरी नहीं बोला तो यार ये तो मुसीबत आ जाएगी पीछा छोड़ा तो इसीलिए भाई मट्टी डालो ना मट्टी डालो हो गया माफी खत्म तो साहब एक माफी वो भी हो गई अच्छा एक अल्टीमेट माफी जो है ना वो क्या होती है वो किसी किसी की पर्सनालिटी होती है मतलब? यानी कि उनको हर बात में सॉरी सर ये आदत हो जाती है वो ऐसा अरे भैया ऐसे दबू पर्सनैलिटी जो है ना वो आपको अक्सर दफ्तरों में बहुत देखने को मिलेंगे तो बेचारे क्या करें कॉन्फिडेंस की कमी है वो इसलिए वो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है तो वो मैं आपको बताता हूँ वो हाँ, क्या है अच्छा बताइए साहब हम उनमें से हैं हाँ. हम आपको ये बता दें कि हम सॉरी कभी कभी खाली ड्रामे के लिए कहते थे हाँ साहब हम दफ्तर में अक्सर मतलब अब तो हमारे कोई अफसर पता नहीं जिंदा भी होंगे कि कि निकल गए सब के सब के मगर हम हम बता दें कि हम अक्सर दफ्तर में लोगों के सामने डरने का ड्रामा करते थे अच्छा आप ड्रामा भी करते उससे थे? डरने के ड्रामा से फायदा क्या होता था कि जब आप डरने का ड्रामा करते हैं ना तो वो अक्सर बंदा जो है वो आप पे तरस खाने लगता है की अरे यार बेकार बेचारा डर रहा बच्चा है यार थोड़ा इसको छोड़ दो और साहब ये हमने सीखा कहां पर ये हमने सीखा सेंट्रल ऑफिस में जाकर किससे सीखा पर नहीं नहीं खुद से सीखा साहब इसमें किसी से दूसरे से नहीं सीखा खुद अच्छा। से सीखा कि भैया साहब के सामने पहुंचो और वहां पहुंच के ऐसा दिखाओ कि तुम डर के मारे बस गिरने वाले हो तो अच्छा होता क्या है कि जब आप जब आप के सामने आपका कोई छोटा बंदा जो है वो डर के गिरने वाला होता है तो आपको खुद ही तरह से होता छोड़ो यार जाने दो मट्टी डालो क्या है तो, तो अब तो, क्या तो, होता है हमको साहब इसका फायदा मिलता था ये आपने तो, बड़ी का काम किया? तो हमारे कुछ एक अफसरान थे ना तो वो यही कर, उम्मीद करते थे कि भाई हमारे सामने आके सब कोई डरते रहे मैं बता सकता हूं आपसे आप में से जितने भी श्रोता हैं अगर आप अफसर हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जिंदगी में ऐसे लोग तो जरूर आए होंगे जो हमारे जैसे थे अच्छा। यानी जो आपसे जो जो सचमुच में डरते होंगे वो तो ठीक है डरते होंगे मगर बहुतेरे लोग ये चाहते हैं कि हमारे सामने जो भी आवे वो डरता ही रहे क्या तो साहब वो डरता रहे उसके लिए उसको क्या दिखाना होता है कि वो दिखा दे कि मैं डर रहा हूं खतम हो गई आपको आपका भी प्रयास की जरूरत नहीं रही और उसको भी कुछ मेहनत नहीं करनी है ये तो एवो प्रिंसिपल से भी दिया हमें तो भूल गया यार, आपका क्या था अच्छा चलिए आपको सिद्धांत तो मालूम नहीं नहीं आर्मी हमें सिद्धांत तो इनका भी मालूम है मगर हम ये कह रहे हैं की आपने उसका नाम ले दिया तो माफ कीजिएगा साहब हमें याद नहीं है कॉमन है मिस्टर न्यूटन न्यूटन तो आ, उन्होंने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा के, बता के लोगों को आफत कर दी अच्छा न्यूटन पे आपको उस बच्चे ने हमसे पूछा की अच्छा हाँ, तो ये बताइए चौदहवी पंद्रह शताब्दी से पहले ग्रेविटी नहीं थी क्या बोला सही सवाल है बोले कि साहब ये बताइए कि ग्रेविटी अगर थी तो मतलब अगर जो ग्रेविटी नहीं थी तो ये दुनिया वुनिया कैसे टिकी हुई थी आप तो कहते हैं कि साहब दुनिया जो है वो सब ग्रेविटी की वजह से टिकी हुई है यार इस सवाल का जवाब कितना सही? हमें, सवाल कितना सही हाँ, तो देखिए यहाँ पर जब हमने उससे सॉरी कहा ना कि सॉरी हमें नहीं मालूम है तो ये सॉरी वो वाला सॉरी नहीं था जो कि हम किसी सचमुच में माफी मांग रहे थे ये सॉरी वो था कि भैया मुझे बख्श दो <laughs> लेकिन हम उस बच्चे की तारीफ करेंगे जिसने ये पूछा कहा कि भैया हाँ। उसके पहले ग्रेविटी नहीं थी हाँ, हाँ, थी थी बिल्कुल सही बात दुनिया रही कैसे हुई थी। तो साहब ये है अच्छा ऐसे ही आपको बताएं कि इस तरह के सवाल कभी कभी आ जाते हैं उस समय जब आप सॉरी बोलते हैं ना तो उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि भैया बख्श तू है? अब हमें हमें इन इन सब सवालों के के के जवाब देने बिरता नहीं नहीं है है हमारे पास बिल्कुल सही बात है। और इसी तरह के सवाल तो योर, सवाल मतलब मगर हमें याद आ रहा है जब हम अभी तो कुकिंग क्लास को ब्रेक दिया हुआ है एग्जाम वगैरह चल रहा है और बाकी बच्चे बिजी हैं तो मगर जब सिखाते थे तो बच्चों के सवाल अटपटे अटपटे आते थे आंटी ऐसा क्यों करना है आंटी वैसा क्यों करना है मेरी मम्मी मेरे घर में इसलिए ऐसा कर लिया और तब आप मेरी सहायता करते थे बुला के बच्चों के साथ साइंस <laughs> उसकी साइंस उसकी आर्ट हिस्ट्री जोग्राफी सब समझा देते जैसे आज जो था वो हम आप काट रहे थे ने, ने तो जब हमने सब्जी काटी तो हम पत्ता गोभी और आलू मिला बना रहे थे तो हमने सोचा यार कि चलो दोनों को एक ही बर्तन में रख देते हैं कटी हुई पत्ता गोभी और कटा हुआ आलू भैया जब वो हमारी बेटी जो थी उसको एक एक आलू चुन चुन के निकालने लगी उसमें से हमने पूछा भैया ये काहे कर रही हो तो कहती है कि यारे तुम्हें तो हमको साइंस में पढ़ा रहे थे कि भाई <laughs> आलू का कुकिंग टाइम ज़्यादा होता है पत्ता गोभी का कम होता है तो पहले आलू डालना होगा फिर हमने कहा यार ये हम इतना छोटा काटा है कि दोनों एक साथ है पक सकते हैं मगर अब क्या कहे भाई अब हमी ने थी, उसने अच्छी भूल गए उसको याद रह गया वेरी गुड ये बात आ, तो सही है आ, और ये चीज हमने भी अपने बच्चों को सिखाई की बेटा पहले इसको डालेंगे पांच मिनट बाद उसको डालेंगे वो गाजर और गाजर बना रहे हैं तो पहले गाजर डालेंगे फिर ये डालेंगे फिर वो बाद में पत्ता गोभी जी का नंबर सबसे बाद में आएगा आराम करो भाई पत्ता गोभी जी तुम्हारी भी बारी आएगी तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा मगर वो जो, वो जो बात है वो ग्रेविटी वाली वो बहुत बढ़िया <laughs> है बहुत मज़ा आया सुन के और तो चलिए साहब फिलहाल तो हम इस बात को यहीं पर समाप्त करते हैं हम केवल इतना ही कहेंगे कि सॉरी की बात यानी माफी मांगने की बात जब हो तो उसमें साहब सुपरफिशियलिटी और एस्केपिज्म इसको अगर हम किनारे कर देना और थोड़ी सी अपनी हिम्मत बढ़ा लें ईगो हाँ, को ताक पे रखना यस ये शायद ये एक और भी बहुत अच्छी बात है मैं ईगो वाली सब तो मैंने लाया ही नहीं इसमें हाँ। केवल एमपैथी को रखकर कर एम्पैथी अपने मन में करके अगर हम इतनी हिम्मत कर ले को हम सहन कर लेंगे उसका जो नतीजा होगा वो हम बर्दाश्त कर लेंगे तो शायद हमारे सबके अंदर सॉरी कहने की हिम्मत आ जाएगी हाँ। अब साहब यहीं पर बस अपनी बात बंद करूंगा और जैसे मैं ये कहता हूँ हर बार की बात करते रहे बात चलती रहेगी तो यहाँ पर ये बता दू हमारे एक दोस्त ने हमको लिखा कि भैया बात करते रहे बात चलती रहेगी ये तो ठीक है मगर उम्र के इस पड़ाव पर आके अगर बात नहीं करने की आदत है तो कैसे करते रहे अरे वाह ये बात किसने कही अब हमारे मित्र हैं उन्होंने हाँ। ही ये बात कही अच्छा। और उन्होंने जब ये बात कही तो हमें ये लगा कि यार ठीक है आदत तो नहीं है बिल्कुल सही बात है मगर कुछ आदतें शायद डाल लेनी चाहिए कोशिश और कोशिश करने में में तो तो कोई हर्ज नहीं नहीं तो दोस्त हम आपसे यही कहेंगे कि ठीक है है आदत नहीं है। इस उम्र आपने लिखा है इस उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे हाँ। अरे साहब क्यों नहीं होंगे मुसलमान ना होइए हिंदू तो हो जाइए बात, बात तो करिए बात नहीं। तो करते रहिए आप कोशिश करें तो किसी भी उम्र में मुसलमान हो सकते हैं। आपको आपको मालूम है, आपको याद होगा जी, हम और आप आप बहुत कम बात करते थे, क्योंकि हम लोगों को टाइम नहीं था। आप अपने में बिजी थे हम अपने में बिजी थे, बच्चों और घर गृहस्थी और आने जाने वालों को देख के देखने में मगर आ, हम लोगों ने ये हैबिट डेवलप की आपस में बात करने की शायद हाँ, ऐसा हम लोग बहुत है, हाँ बहुत अब पता नहीं अच्छी या बुरी मगर नहीं हाँ। नहीं बिना लड़े हुए बात करने की है हमें तो सुनने की आदत ज्यादा हो गई है वैसे ओहो, <laughs> ओहो। आप ये हमारे ऊपर कुछ इल्जाम टाइप का लगा रहे हैं <laughs> चलिए साहब तो इसके साथ नहीं, नहीं। ही नहीं। नहीं। बात करने की आदत हाँ। हम लोगों ने सचमुच में पैदा की साहब क्यूँकी सारे समय हम लोग परिवार के साथ रहे तो उतनी बात करने की जरूरत नहीं हुई सब काम हो गए अच्छे से ही हो गए टचवुड आ, मगर हाँ अब हम लोग छोटी छोटी बात भी कर लेते हैं और हंस लेते हैं और लड़ लेते हैं और खुश रहते हैं कि भाई चलो ठीक है अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए आपका धन्यवाद कर दें क्यूँकी आपने इतना समय दिया हमारी बात को सुनने के लिए और आप बात करते रहिए तभी बात <laughs> चलती रहेगी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने और हमारी ओर से धन्यवाद और नमस्कार घटा चांद बिजली बरखा पवन में शामिल हो तुम मेरी हर कल्पना में तारीफ मेरे इतनी करो ना उड़ने कहीं में सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए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 नाला